ना? है ना शंकराचार क्या करते हैं साधन जरूरत है से आता है क्योंकि दो संबंध नहीं मानते दोनों भी मान का होगा वे कर्म ज्ञान के अंतर नहीं करतेचार कर्म ज्ञान के अंतरते हैं क्यों उनका कहना है ना नीचे दो तो प्राचीन तो तो नियम है कि उस नये संसार होने के बाद मनुष्य के अनुसार है वो एक पक्ष के तो आज भी पक्ष निबेद पड़े किसी पक्ष नहीं बेदान पड़े ऐसा मनुष्य उसी नियम बता रही है

लेना जो से अभी क्या है उसने सब लगाना नहीं चाहिए, है, है ना या ऐसा बात पढ़ना नहीं चाहिए, व्याकरण आदि पढ़ते हैं तो आप आते आपको कुछ आता है नहीं आता है। कुछ आता है ना छे तो लोग

और छीने मत छे मधो है तो आपका क्या मालूम हो जाएगा कि कर्मों का फल अल्प है और अविनाशी है अल्प है आपका कर्मो का फल अल्प है और ब्रह्म ज्ञान का फल कैसा है अनंत है मालूम हो जाएगा ना तो इसलिए जब ये मालूम हो गया तो ब्रह्म जी कैसा कर लिया

ये मालूम मालूम हो है है है क्या बस नहीं आई कि फल फल फलिया

मिश्रण बस तो ये यानी कि इन्हीं का क्या मतलब है? क्योंकि जो अहसास करते हैं ब्रह्म बस फिर तो मिश्रण इस पर करते हैं इसका हैं हैं ऐसा और इनके का क्या है? मिश्रण ओ अनिश्चित इसका विवेचन करना तो अनिश्चित क्यों मुझे जन्म करना है? पर ना मैं शुरू भैया की वो मिश्रण तो है मिश्रण

बताइए तो क्या

वो कर्म की उपयोगिता नहीं है तो इसके लिए बड़ा भरी प्रयास करते हैं कर्मों को ना? तो तो दिशुषे है, दिशुषे है तो ना, ना तो कर्म कर्म से शुद्धि के साधन कम नहीं सूचते हैं पर इतना जरूर है की मतलब ये गर्म जिज्ञा का उत्पन्न होते ही कर्म

तो उसका हो गया क्यों हुआ बताइए कर्म तो फिर ये क्यों लेना चाहिए बस कर लिया की नहीं कर लिया विविता उत्पन्न होते ही कर्म छोड़ देना चाहिए यह बात तब युक्ति युक्त होती जब वो विदिता होने आरोप है

नहीं होता है मतलब

या तो माने जाते हैं दो तरह के तो हैं कई तरह के हैं? तो तो ना कम करते अब क्या है सब एक ब्राह्मण ब्राह्मण गण वेदाध्यन के द्वारा

के दान के द्वारा, द्वारा, दान को जानने की इच्छा है। तो ये वाले क्या कहते हैं इसका उपयोग कितने हैं ब्रह्म को जानने की इच्छा में मतलब दिव्यासा में उपयोग है ज्ञान में उपयोगी बस कहती है

ना ना तो होगा ना अपना अंतिम इच्छा में इच्छा तो ऐसे तलवार के बिना भी हो जाती है इच्छा की नहीं जाती इच्छा स्वयं हो जाती है इच्छा की जाती है क्या तो फिर क्या है कि की बेदार द्वारा इच्छा की जाएगी इच्छा छोटा होती है इच्छा थोड़ा की जाती है इच्छा तो हो है अब देखना

और उपयोग है नश्व जीवन सती अश्वेन जीवित मतलब अश्विन अशु से जाने की इच्छा करता है तो बताओ अश्व का गमन में उपयोग है अशु का जाने ऐसी

मानते कार ज्ञान से एक ठीक ठीक नहीं नहीं है है अपने को अच्छा तो, तो, तो तो ज्ञान में उपयोग तो ज्ञान में उपयोग

ये है की मतलब ये है की कर्म करता रहे कर्म देखो ज्ञानी के लिए अधिक करते नहीं गलत ने तो किया है जलतुब किया है वो अपने क्या आश्रम धर्म के अनुसार रहे सन्यासी के लिए

स्वामी जी कहते थे कि आज वो क्या है शीघा बंधन नहीं हो सकता है स्वामी अन्यंग तो, तो हो सकते हैं तो जो नहीं हो है, उस फोर्थ फोर्थ करना है है। सकते हैं सोच खोकर संयम करते हैं स्वामी सब बारेगी अभी वो तो नहीं कर सकता है कि सन्यासी कर प्रबंधन कर सकता है ना? नहीं कर सकता है सब तो पता है और अब ये एक पूजा स्मृति बनेंगे ना सन्यासी को भगवान की पूजा और भगवान नाम जब से

ये दंड के समान जो है ना ये विधान तो कर विधान क्या नाम जब है जब ये सब विधानसभा है या है नहीं भी तो तो भी है, भी कर लेंगे क्योंकि कल नहीं है सकता

जब क्या बोलते कुछ वगैरह राज्य किया जाता है ये अपने मन संधान करते नहीं है तो ये कैसे हैं ये जैसे जैसे जैसे कर्म करने से अंतरकरण की शुद्धि होगी कर्म तो हर समय नहीं करना है ना तो कर्म करने से जैसे जैसे अंतरकरण की शुद्धि होती है तो ब्रह्म विद्या में भी प्रभु होना है ना तो कर्म से जैसे जैसे अंतरकरण की शुद्धि होती है वैसे वैसे ब्रम विद्या पूछ कर सकते हैं

क्या होती है अच्छा तो कर्मियों का उपयोग किसने होगा है ना और विद्या को भी वो किसने होगा ज्ञान का मुक्ति मुक्ति

अब मान किसी का ध्यान सबा लग रही है अब वो ब्रह्मांुसंधान में कृषि है तो उसको ध्यान ही नहीं है तो उसके लिए कौन करता है जीवन तो ता, संज्ञा नहीं करते थे उनके साथ किसी ने आप संज्ञा क्यों नहीं करते हैं उन्होंने कहा यदि उन्होंने ऐसा कहा कि यदि सूर्य कभी अस्त होते संज्ञा कब होती है सूर्य का अवय होने पर सूर्य का

यदि हमारे लोग सूर्य का या का जब होता हो तो हमारे लिए अवेका ब्रह्मांड का दृष्टि ब्रह्मांड ब्रह्मान चलो क्या है लेकिन नियम तो सामान्य लोगों को दिख रहा बनाया जाता है जब भी उत्थान काल आता है तब भी वह चलता है

मन में इस में इतिहास में उड़ाण भी कहीं आती है कहीं आती है कहीं आएगी। इतना आएगा सोमरी तो किसी ने ऐसा ऐसा कियाके बाद खास प्रकार एक लाइन भी लिखती है नहीं कहीं भी नहीं लिखा जाएगा जनक ने दिया जनक ने भी संन्यास किया महाभारत में आता है कौन सा जनक है ये है दूसरी है अलग बात हो सकती है इसके बाद कुछ नहीं

अच्छा बात तो है है और ये राजा कभी लेकिन कुछ नहीं क्यों संन्यास लिया तो शास्त्री विधान के अनुसार वो समाज से कट गया समाज से कोई संबंध उसका नहीं आया है ना शास्त्रों तो में तो ऐसा लिखा है जिसे जीत स्वा

मतलब वो लोग खाते हैं ये नहीं कि अपना रोटी आपको ले उनको तो जो कुछ भी वो हैं और कहीं नदी के तीर पर बैठ कर खा रहे इतना ही समाज ऐसी जुड़ा कहाँ बड़ी है अभी देखो ब्रज में गौरी महात्मा जो इच्छा के लिए जाते हैं काफी मतलब मिल सकते हैं

और में बड़ा विधान है यदि के किसी घर में रुकना भी खर्च नहीं करना सो सो है क्योंकि प्राप्त करना ही लक्ष्य है समाज के अलग रह करके इसीलिए कहीं किसी की जीवनी नहीं आती है संन्यास के बाद क्या किया कुछ नहीं आता है और ये कई धर्म है जो हम लोगों का विचार हो रहा है ना ये कई धर्म

और ये सब भक्तों से बातचीत करना करना ये सब व्यवहार भंडारा बनना मंडेश्वर बनाना त्याग लेना देना मालपी के ये कर्म है कर्म है और ये सब कर रहे की नहीं कर रहे नहीं। और भजन ध्यान की जब बात आएगी बोले में संन्या कर्म नहीं है दूसरे को संध्याशी कर्म नहीं है भगवान के भजन की बात आ गई तो वहाँ कर्म नहीं है और बाकी जो कर्म थे वो सब करके गई है वो क्या

ये ये ये ये कलीफ का तो मॉबल है वो क्या है

छोड़ना तो चाहिए ये पक्ष बनता है क्या जी। नहीं बनता है लेकिन बहुत सारी बातें ये वोचाली क्या कह देते उनका मतलब चिंतन नहीं कर सकते तो देते देते शब्दों का और कुछ परिभाषा है जो जाता है उनको कह दिया था अवतार को लेकर हिंदू धर्म ज्यादा कर

तो क्या है ना जो इसको मूर्ति कहते हैं मंदिरों में विराजमान है ये भगवान की अर्चा बता ये भगवान की क्या है अर्चा बता रहे हैं जब ध्यान देना तो ये मूर्ति

चाहे वो पाषाण की हो स्वर्ण की हो रजत की हो ताम्र की हो दारू दारू में बिग्रह जगन्नाथ भगवान का है कष्ट का है चाहे वो मृत्यु किसी भी धातु की हो तो अब ध्यान देना तो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वैदिक मंत्रों से भगवान वैकुंठनाथ भगवान का आवाहन किया जाता है तो भगवान दिव्य मंगल बिग्रह विशिष्ट भगवान वहाँ से आते हैं कौन आते हैं

दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान वहां आते हैं वहां पर उसमें विराजमान हो जाते हैं कितनी उस मूर्ति में वो मूर्ति किसका शरीर हो गई उन भगवान okay. का उसके अंदर दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान है अपराधिक विग्रह विशिष्ट भगवान है बाकी समझ तो दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं उसमें विराजमान हो जाते हैं इसलिए वो प्रतिमा भी भगवान का दिव्य शरीर हो है

भगवान जो सर्व भगवान है जो सर्वात्मा भगवान है सर्वनियंता भगवान है और क्या है कि सकल कल्याण भूगढ़ विशिष्ट है वही दिव्य मंगल दिग्ह विशिष्ट भगवान इसमें प्रविष्ट हो गए हैं, अपने रूप से, अपने शरीर रूप से उसको स्वीकार कर लिया है बाकी कहता है भगवान की आराधना करें तो भगवान उसमें विरागे रहे तो उसको कोई महिमा कम नहीं समझिएगा सबसे ज्यादा महिमा उसकी है जो सुलभ है वो वो है त्रेता जो अपर तो भी बहुत दूर है

है ना अभी तो भगवान हमको इसी रूप में उपलब्ध हो रहे हैं बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं वृंदावन में अयोध्या में कनक बिहारी दर्शन दे रहे हैं ऐसा प्रत्यक्ष वो लोगों को होता है वृंदावन में रंगजी मंदिर के पास में लाला बाबू का मंदिर है बंगाली महात्मा के

मांगने जाती थे रंगजी मंदिर में उनके मन में तो कोई बैठ था नहीं एक टुकड़ा रोटी थी थे, तो खाते मांगने बाद में तो ठाकुर जी ने सोचा दिया मंदिर का भी मालिक था लेकिन क्या करते आदमी को परेशान करते हो तो उसने क्षमा मांगी मिले लाला बाबू से क्षमा मांगना पड़ा उनको ठाकुर जी ने कहा कि वो क्या करते हो तो कितने सरल भक्तों को परेशान करते तो वहां जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर वो लाला बाबू बोले की हम तो अब देखेंगे कि अभी ठाकुर में प्राण आए कि नहीं आए

तो उन्होंने देखा तो देखने के लिए हाथ भी रखते देखते हैं अब जाड़े के दिनों में प्रतिष्ठा हुई थी जाड़े में आप दिसंबर जनवरी महीने में आप पत्थर

हृदय का स्पन्दन भी महसूस होने लगे लाला बाबू ने सब देखा प्रयोग करके तो अब तो साधन नहीं है, है ना अयोध्या में कनक बिहारी से जो महारानी ने मंदिर का निर्माण कराया है तो अनुष्ठान कराया था ब्राह्मणों को बुलाकर साधकों को बुला करके कर, सब जो है ना रामकृष्ण महामंत्र का कीर्तन सीताराम का कीर्तन रामायण पाठ ऐसा अनुष्ठान कराया और बड़ी भक्तिमती पुरानी थी

तो बहुत लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि भगवान जो है ना से सात त्याग करते हो हमूर्ति हो जाए तो अभी भी इसी घटनाएं है होती हैं कि कभी कभी दिखाई देगा कि श्री जी वसोई की मंदिर से निकलकर पीछे से जा रहे होगा किसी की दर्शन अभी भी हो जाते हैं बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं भक्त की भावना तो अभी भी भगवान है उनमें साक्षात विराजमान है तिरुपति मंदिर है

खोजा पुलिस ने उनके आम मिल गया गुफा में पकड़ करके जेल में कर लिया हाँ कि बाबा तुम चोर हो हाँ कि चोर चुरा मंदिर में आकर के उन्होंने चोरी कर ली पहले तो हम चोरी नहीं किया जेल में डाल दिया तो उनका भगवान को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा कि एक तो खुद आकर के जो है यहाँ पर हार जाते हो हमारे पास में हमारी दुर्गति आप कराते हैं तो भगवान से झगड़ा किया भगवान से नाराज हुए भगवान ने स्वप्न राजा को कि हमने खुद जा हार वहाँ छोड़ा है कोई गलती नहीं है

तो ऐसी घटनाएं सब होती रहती हैं भगवान ऐसी लीला करते रहते हैं तो ये मतलब ये है कि हमने बताया ना कि दिव्य मंगल विशेष पर विशिष्ट परमात्मा चूस्टी भी राखते हैं

भी, भी है ना मतलब तो विष्णु समझना क्या हो गई क्या है समझना रजतत्व तो के अभाव वाली सुक्ति को रजत समझना।, तो समझना ये आयार्थ ज्ञान हो गया ना वैसे ही जो मूर्ति पत्थर कैसे विष्णु हो जाएगा पत्थर तो विष्णु नहीं हो सकता है चाहे वो शाल हो या तो कोई दूसरी तो शिला हो

तो वो तो विष्णु नहीं हो जाएगा तो उसके विष्णुत्व तो का अभाव है विष्णुत्व तो के अभाव वाला पत्थर को विष्णु समझना क्या है या है अच्छा ये बताइए विष्णु कहाँ नहीं आप है आप बताइए अच्छा तो प्रतिमा में विष्णु है कि नहीं है तो जो वैष्णव आराधना करते है, वो हैं वो अचेतन जड़ पत्थर को विष्णु समझते है की पत्थर में विद्यमान विष्णु को विष्णु समझते है

अच्छा और ये पत्थर को पता है ना कि दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान उसमें आते हैं तो ये उनका दिव्य शरीर हो जाता है तो ये बताइए पति को वासना है क्या ये मूर्ति पूजा है नहीं। नहीं। नहीं। अब ये ये ये ये शंकर सिद्धांत वाले इस बात को नहीं समझते है ओके जब हैं पति को उपासना है कैसे पति को उपासना है अब शालिग्राम भी शालिग्राम जो भगवान विष्णु सब, सब जगह है तो विष्णु शालिग्राम तो शिला में विष्णु है कि नहीं है

तो उपासना करने वाले जो है ना उस महाविद्यमान विष्णु को विष्णु समझ के उपासना करते हैं कि उसको छोड़कर के के विष्णु बिना केवल जड़ को तरह चेतन विष्णु को छोड़कर जड़ भी आराधना कर रहे हैं क्या तो ये ये क्या प्रतीको उपासना है क्या ये नहीं। कोई प्रतीको उपासना नहीं यथार्थ उपासना है आप समझ लेना साक्षात नारायण विराजे हैं और जो ये चित्रपट होते है ना तो ये भी क्या है अर्चा बता रहे हैं भगवान जी अच्छा बताया वृंदावन में

एक मुख्या है साधु वो नाम भूल गए वहाँ पर कोई विलास ऐसा नरेंद्र है तो उन्होंने मुझे इीच्छा ली है शायद दिव्यानंद या ऐसा कुछ नाम है मैंने दर्शन किया है उनके बाद तो वो ठाकुर जी हैं उनके पास

तो ठाकुर जी की सेवा पूजा शुरू करते और यात्रा में जाते थे पहले तो वो साथ नहीं ले जाते थे एक बार आ गए हरिद्वार ठाकुर जी चोरी हो तो गए गौमूल्य पैसा सुवर्ण वगैरह लगा रखा था तो उनको बहुत कष्ट हुआ जब यहाँ से गए ठाकुर जी चोरी हो गए बहुत कष्ट हुआ बहुत कष्ट हुआ हमारे भगवान चले गए तो बहुत जब कष्ट हुआ तो भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम उनको छोड़ के चले जाते हो

तो हम तुमको छोड़ दिया तो क्या हो गया तुम्हारा इतना प्रेम है तो मुझे साथ रखना चाहिए वचन दो कि हमेशा साथ रखोगे तो हम आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे इन्होंने कहा हम रखेंगे साथ में तो आगे भगवान मतलब

प्रभु का क्या था जगन्नाथ तो जाना जब ध्यान करना बहुत अच्छा है भगवान का जब ध्यान करना ही चाहिए तो उनकी सेवा पूजा इस समय जब ध्यान नहीं करना है नहीं समझे मान लीजिए सेवा भगवान आपको करनी है शास्त्री आपको सेवा करनी है

तो आप साथ के पहले जब कर लीजिए सेवा के बाद में कर लीजिए उस समय भी जब करोगे तो आपका हो जाएगा आप जिनके लिए जब कर रहे हैं उनको तो आप कष्ट दे रहे हैं आप पिताजी का माला जब करो पिताजी को पानी भर दो समय पर तो खो कोई होगा क्या ये

तब उनको बहुत देखना होती थी कि भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो बहुत वेदना होती रहती थी बहुत खुद पीड़ा होती थी तो भगवान ने कहा कि जगन्नाथ भगवान ने कि अलारनाथ हमारे शुरू है उनके दर्शन किया करो तो करोने दिन वो अलारनाथ के दर्शन करने जाते थे गए अलारनाथ हम गए हैं अठारह या बाईस किलोमीटर है हम रात में गए हैं दर्शन करने वहाँ पर हाँ राजेन्द्र दास जी ले गए थे और वो नवल महाराज जी का सब लोग रात में गए थे बड़ी सुंदर सूचना है विष्णु की

वो सुंदर अच्छा बहुत अच्छी जगह है, आ, है? है तो वहाँ चेतन वहाँ पर दर्शन करते थे ट्रक भी लगा करके तो दर्शन इतना प्रेम हो गया

कि एक उंगली जली ठाकुर जी के थी अलनाथ की गरम गर्म खीर का भोग लगा दिया अब उन्होंने हाथ डाला तो जुल गई अभी अभी हुई होंगी यहाँ पर इसलिए ठाकुर को और नैवेद्य अर्पित करते समय भी पूरा ध्यान रखना चाहिए है न जब हम इसी चीज नहीं पा सकते हैं अब कुछ लोग क्या करते हैं भगवान को केला भोग लगाएंगे छिलका खीर लगा देते हैं हमने कई जगह देखा है ऐसे ही लगा देंगे आप पाते हैं क्या वैसा तो इनको कैसे लगाते हैं अपनी अच्छी चीज शुरू दीजिए भगवान को कला गर हम सब पड़ता है

तो ये अब क्या बता रहे बताया ये प्रतिमाएँ हैं चित्रपट हैं सभी क्या नहीं और क्या बता रहे हैं इनकी सेवा करने से अभी से सिद्धि होती है ध्यान रखिएगा धर्मवर्ध का मोक्ष सभी को प्राप्त होते हैं ये नहीं कि हम जो बड़े ज्ञानी हो गए हैं शास्त्र पढ़ लिए हैं वेदांत पढ़ लिए हैं तो लोग वेदांत पढ़ के लोग अपने को इनसे ऊँचा

ऐसा नहीं समझना तो हम सोचते हैं कि पहले ये पुस्तक पढ़ा दे और फिर ये पढ़ा दे ठीक है आज ही पूरा कर दें, कल कर दें, हो जाएगा देख लें तत्व तिरंगी कल कर लेंगे इसमें आज देख लो दस मिनट के बाद में इसमें क्या है इसमें देख लिये अर्चावतार विग्रह इसके पहले दो जगह है ना अर्चावतार शब्द आपका

हाँ अर्चावतार चार सौ छियानवे पे इस पर है ना क्या पहले पांच सौ पचहत्तर पे देख लो ठीक है अर्चावतार विग्रह मिला यहाँ अर्चावतार विग्रह है वहाँ पर अर्चावतार भगवान है विग्रह में रहने वाले है देवालय आदि में स्थित श्री भगवान की प्रतिमा को अर्चा या अर्चा विग्रह कहते हैं यहाँ केवल प्रतिमा का लोकण है न

और प्रतिमा में रहने वाले भगवान का निरूपण पहले है ठीक है यह स्वयं यह विग्रह को स्वयं व्यक्त कहते हैं जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना स्वयं प्रकट ऐसे अष्ट भू वैकुंठ रह गए हैं तेरी रंगनाथ है दक्षिण में वो भी इस है स्वयं प्रकट हुए ठाकुर जी है वृंदावन में देखिये

स्वयं प्रकट कौन है वहाँ पर राधारमण बियारी जी भी बियारी जी स्वयं प्रकट राधा रमण स्वयं प्रकट, है। और है प्रकट, है। प्रकट। हैं और अयोध्या में ठाकुर जी हैं वो स्वयं कालीग्राम शिला प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं क्या करती है कैसे प्रकट है जानते हो आप राधा रमन की कथा तो ऐसी है वृंदावन के की महात्मा लोग वैष्णव महात्मा भजन करते थे

भगवान ने तो उनको वस्त्र नहीं दिया उन्होंने कहा प्रभु यदि आपके हाथ पर होते तो भी, भी हम आप देते आपके कैसे पहनाए ऐसा उनके मन में भाव आया तो शालीग्राम विज्री से ऐसा आप बिल्कुल देख सकते हैं वो कसौटी का पत्थर है उसीपाकृति देख सकते हैं राधा रमन भंडार बनने हैं फिर इन्हें भी शालीग्राम से बन गए ऐसी अवधान छवनी उनको भी तो आप भगवत पुजारी जी पच्छे है आपको वस्त्र करके दिखा देंगे

वो भी लग रहे हैं, है ना? कहीं कहीं ऐसे है, है? राधारमण राधार का बहुत बड़ा मंदिर एक राधा बल्लभ है एक राधा रमन है

राधा बल्लभ भी अच्छे अच्छी हो ये क्या तो स्वयं आर्थ देखना ऋषियों के द्वारा समझना बात ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठा विग्रह को आर्थ कहते हैं किसी को सही भी कहते हैं किसको आर्थ विग्रह को सही भी कहते हैं क्योंकि सिद्ध भी ऋषि कोठी के अंतर्गत है

मनुष्य देखना मनुष्यों के द्वारा प्रतिष्ठापित विग्रह को क्या कहते हैं मानुष ये सभी विग्रह देते हैं बताइए समझ में भगवान अपराधिक विग्रह

आप तो करो, करो तो वही देने नहीं समझे वाली बात प्रेम करिए तो दर्शन देने लगेंगे हो जाएगा और वही एक नाथ तो क्या नाम जो हमारे हृदय दूध पिलाया तो उतना प्रेम होगा तो सब हो जाएगा यही कहते हैं निर्गुण आकार के दर्शन से भी काम हो तो तुम्हारा आपका हो जाना चाहिए तुम दो लगे रहते हो

तो कहते हैं दृढ़ नहीं हुआ है दृढ़ प्रूफ करना है तो यहाँ भी दृढ़ करो आप दृढ़ प्रूफ की बात आती है है ना वही तो बात है। अच्छा और ये

काल की दूरी से अवतार देखो यदि कोई सोचा कि जब भगवान का अवतार होगा तब दर्शन करेंगे तो त्रेता द्वापर काल तो बहुत दूर है हुँ? और अवतार रामावत होगा अयोध्या में अवतार कहाँ होगा मथुरा में तो देश भी दूर है नहीं? और अवतार के लिए देश काल की दूरी है क्या देश काल की दूरी नहीं। नहीं। है आश्रित भक्त की अभिमत आश्रित भक्त की आश्रित भक्त की अभिमत क्या

मूर्ति वो सुवर्ण रजत और शिला आदि की मूर्तियों को भक्त मतलब जैसा क्या है, सुवर्ण रजत और शिला आदि की मूर्तियों को अपने शरीर रूप से स्वीकार करके शरीर रूप से भगवान किसको स्वीकार करते हैं रजत को। शिला की मूर्तियों को कैसे स्वीकार करते हैं अपने अच्छा और स्वीकार करके देखना भगवान परिपूर्ण है हाँ, न तो परिपूर्ण होने पर भी सर्व सहिष्णु होकर अर्चा अवतार में भगवान बिल्कुल सहिष्णु हो जाते हैं

यदि थोड़ा बहुत अपराध भी बन जाए भगवान का रो सहन करते हैं ना तो सर समर्थ होने पर भी सर सहिष्णु होकर अर्चक के अधीन स्नान भोजन जागरण और सहन आदि क्रियाओं वाले अर्चक के अधीन ही है ना अर्चक जब स्नान कराएगा तब वो स्नान करेंगे अर्चक जब भोजन कराएगा तब भोजन करेंगे अर्चक जब जागरण कराएगा तब जागरेंगे है ना क्रियाओं वाले घर और मंदिर में विराजमान अपराकृत मूर्ति विशिष्ट भगवान क्या है क्या बता

भी <गली> तो जगह हैं घर में मंदिर में पर्वत में सब जगह अर्चा विराजमान हो जाते हैं है ना <गली> तो ध्यान देना देश काल की दूरी से रहित कौन अर्चा अर्चावतार समझी लगाना देश काल की दूरी से रहित कौन घर की तो

फिर वो परिपूर्ण होने पर भी कैसे रहते हैं सब सहिष्णु सबको स्नान करते हैं अर्चक के अधीन स्नान भोजन जागरण और सहन आदि क्रियाओं वाले घर और मंदिर में विराजमान अपराधिक मूर्ति विशिष्ट भगवान क्या है अर्चा बता रहे हैं ठीक है यह वैष्णु मतार भास्कर की पंक्ति का एक अनुवाद करिए अर्चा बता दो विचार देश काल प्रकृत हीना समत्या सहिष्णु और अपराधित पूर्णों वर्ष का अधिन समाप्त

ठीक है तो देश काल की दूरी की बात है कि श्री रामावतार त्रेता युग में अयोध्या में होता है और श्री कृष्णावतार द्वाक युग में मथुरा में होता है, है? सभी साधकों के लिए अयोध्या और मथुरा निकट नहीं है

के लिए ऐसा कोई अधिकारी चाहिए नहीं, नहीं चाहिए। तो देश काल और अधिकारी विशेष की सीमा नहीं है है ना? अच्छा, वे अपार करुणा के होकर अपने भक्तों की के अनुसार सभी देश और सभी काल में विद्यमान होकर है उनकी आराधना को स्वीकार करके अभीष्ट फल प्रदान करते हैं अभीष्ट फल इतनी महिमा है सभी जगन्नाथ की यात्रा में कितने लोग जाते हैं में कितने लोग जाते है

वो अज्ञानी कि वो कर रहे हैं, कितना भाव है प्रतिकोपासना इन लोगों की है कभी तो भगवान से हजारों किलोमीटर दूर करना रहता है वो बड़े भाव से जाते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा देखो करोड़ों लोग जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है श्रद्धा भक्तिपूर्वक

ऊम शांति शांति शांति